जंजाल जाल कपट के माने माया ये कपट जंजाल के माने माया जाल हा? क्या माया जाल में परपंच में पड़े हो दुनिया के व्यर्थ की बातों में जीवन नष्ट हो रहा है कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं परमात्मा जो सार्थत्व है उस परमात्मा को प्राप्त करवा संख्या दो सौ चले राम लक्ष्मण मुनि गंगा राम लक्ष्मण मुनि संगा गये जहाँ जग पावनि गंगा गये जहाँ जग पावनि गंगा स्वादि सुनि सब कथा सुनाई स्वादि सुनि सब कथा सुनाई यही प्रकार सुर सरिमै आई यही प्रकार सुर सरिमय आई सब प्रभु ऋष समेत नहाये तब प्रभु आए विधि दान मयि देव नि पाए विध दान मयि देव नि पाए हरस चले मुनि ब्रंद सहाया हरस चले मुनि ब्रंद सहाया विधे नगर निहराया है नगर निहराया रम्य ताराम जब देखी रम्य ताराम जब देखी हर से अनुजेत हर से अनुजेत पापी खूप सरित सरना पापी खूप सरित सरना कलिल सुधासम मणिषो खाना कलिल सुधा मिशोपाना मुंजत मंजुमतरस गंगा मुंजत मंजुमतरस गंगा जत कल बहुवरण भिहंगा जत कल बहुवरण भिहंगा वरण भरण बिकसे बन जाता वरण भरण बिके बन जाता कभी समीर सदा सुख दाता कभी समीर सदा सुख दाता सुमन बाटिका भागवन विपुलअंग निवास सुमन वाटिका भावन विपुलअंग निवास फूलत फलत सुपल्लवता सुफलवत सुवतपुर चौपासूलत फलत सुफलवत सोहतपुर चौपासवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सुव चंदन की जय अब विश्वाम जी अपने आश्रम से चले तो मार्ग में अहिल्या मिली उसका उद्धार हुआ उसके आगे भगवान चलते हैं तो फिर एक और बात कहने के लिए मुख्य बात है कि गंगा जी के तट पर पहुंचे गंगा जी को उन्होंने वहाँ पार किया उस तो स्थल पर तो ऐसे चले राम लक्ष्मण गंगा भगवान तो राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र और उनके तो सब लोग साथ चले और गए जहाँ जब पावनी गंगा और जहाँ गंगा जी थी वहाँ मैंने गंगा तट पर पहुंच गया गाज सुन सब कथा सुनाई अब गंगा तट पर पहुँचने के बाद गंगा जी में स्नान कर पड़े तो स्नान करने का एक विधान बताते हैं गंगा जी में स्नान कैसे करना है। तीर्थों में स्नान इत्यादि कैसे करना चाहिए वो भी शास्त्र ही बताएगा तो ये कहते हैं कि वहां गादी तुम के माने विश्वामित्र गादी पुत्र गादी तने विश्वामित्र जी ने फिर सब कथा सुनाई क्या कि यही प्रकार सुरसर मही आई मैंने गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र जी ने सबको बताई भगवान राम ने लक्ष्मण जी ने मुन्न सबने सुनी तो इसमें ये विश्वामित्र जी गुरु हैं सबसे बड़े वही है अग्रह वही तो वही कथा सुनाते हैं उसका वर्णन करते हैं महिमा का गंगा तो जी का तो गंगा जी में स्नान करने के पहले गंगा जी की महिमा सुनाई जाती है किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो वहाँ तीर्थ स्थल की पहले महिमा सुनाई जाती है सब चीज से ठीक ये नियम है उसका <स्कुछ> उसकी महिमा सुनाने के लिए अब वहाँ तीर्थ स्थलों में वो कुछ लोग रहते हैं जो कि यात्री आते हैं तो उनको तीर्थों में भ्रमण कराते हैं मंदिरों में दर्शन कराते हैं नदी सरोवर जहाँ कहीं हैं उनमें स्नान कराते हैं तो उनको आजकल पंडे कहते हैं वे लोग जो हैं उनका मुख्य कार्य है कि वो तीर्थ स्थल की महिमा बताएँ और इतिहास बताऊ में जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल पर पहुँचे किसी बिल्डिंग में कहीं वहाँ पर तो वहां रहने वाले कुछ गाइड लोग होते हैं वो सब बताते हैं कि ये कब स्थल में बनी किसने बनवाई इसमें फिर कैसे जीर्णोद्धार हुआ इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या विशेषताएँ हैं इस बिल्डिंग में इस स्थान पर तो गाइड लोग जैसे-जैसे बताते हैं ऐसे ही ये पंडित लोगों का काम कि तीर्थ स्थल में गाइड का, का काम करते हैं ये उसके तीर्थ स्थल कब से बना क्यों इसकी मात्रा बढ़ी कौन दिखी बनी यहाँ बात करते रहे कहीं कहीं पौराणिक कथाओं से संबंध जैसे कि भगवान के अवतार हुए वो भगवान यहाँ आए क्या और कहीं कोई किसी प्रकार की घटना हुई तो वह सब जो हम वो स्थल वर्णन करते हैं गंगा जी का भी इसी प्रकार से स्नान करने के पहले गंगा जी की महिमा भूलनी चाहिए गंगा जी किस प्रकार से जैसे पिछले कल देख रहे थे अहल्या ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि जिनके चरणों से गंगा जी निकली और शंकर जी ने जटाओं में धारण की ऐसे परम पवित्र चरित्र चरण उनको अहिल्या प्रणाम करते हैं तो वही वो, वो कि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली फिर उनके ब्रह्मा जी के कमंडल में आई फिर शंकर जी की जटाओं में आई शंकर जी की जटाओं से फिर पश्चिमी पर आगे बढ़ती चली गंगा जी उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्ञान को भक्ति हो गंगा जी का जल पूछें कहां से आता है तो आप कहेंगे गोमुख से गंगा जी का जल आता है गोमुख में जल कहां से आता है वहां पर बहुत बर्फ जमी हुई है उस बर्फ के झिझलने से वो आता है वो बर्फ तो बर्फ कहां से आई तो कहां बर्फ इसलिए आई कि जब बादल आते हैं पानी बरसता है तो पहाड़ों पर बढ़ा तो वो से बर्फ जल जाता है बादल कहाँ से आए हैं समुद्र से आए समुद्र से बादल आए पहाड़ों पर भरसे बर्फ जमी बना समुद्र से जल आता है आखिरकार गंगा जी भी उसी समुद्र में जाकर के मिल जाती है श्वेतास्त्र उप निषद में यही उदाहरण दिया है कहा कि जीव भी इसी प्रकार से परमात्मा से आया और चक्कर काटते आखिरकार आत्मज्ञान परम प्राप्त करते हुए परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जहां से आए वही परमात्मा से आए परमात्मा को ही मिल गए जैसे सब नदियाँ दौड़ते हुए समुद्र की तरफ जाती हैं इसी प्रकार से जीव भी परमात्मा की ओर भागता रहता है आगे उसी तरफ जाता रहता है एक जन्म के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा जन्म जन्म होते होते निरंतर उसका परमात्मा की हो रही जैसे नदियां परमात्मा मिलकर एकाकार हो जाती फिर उसमें कहीं भेद नहीं रह जाता इसी प्रकार जीव परमात्मा मिलकर के एक हो जाता है उसमें कोई भेद नहीं रहता ये जो ज्ञान है यही ज्ञान गंगा जी ज्ञान की बात रही और ये ज्ञान ही गंगा जी की धारा है इस प्रकार अब गंगा जी की जो चरित्र है गंगा जी का किस प्रकार से प्रभावित होती क्या होती है उसका एक प्रकार से है फिर ये गंगा जी जो है वो परम परम परमात्मा का ज्ञान या भक्ति जो कुछ है उसका मूर्तिमान रूप गंगा जी की धारा है जैसे परमात्मा को देखते हैं कि परमात्मा ईश्वर है ईश्वर से हरणगर्भ है हृणगर्भ से विराट रूप है ऐसे विराट रूप क्या है जगत रूप विराट रूप है ऐसे गंगा जी की जलधारा जो दिखाई देती है तो जलधारा तो जो है ये उस गंगा जी का स्थूल शरीर है और पृथ्व सूक्ष्म शरीर क्या है कारण शरीर क्या है ये देखो कि परमात्मा जैसे जीव का सुख शरीर कारण सही परमात्मा से आया <coughs> उसी प्रकार से गंगा जी के वो ज्ञान स्वरूप आरोप गंगा जी हैं वो परमात्मा से किया फिर उनका रूप बन गया इस प्रकार से गंगा जी अब देखो गंगा जी के तट के ऊपर जगह <coughs> जगह <जगे> तीर्थ स्थल हैं हिमालय <coughs> पर्वत पर भी गंगा जी के तट पर तीर्थ स्थल है और बहुत से ऋषि मुनि जगह जगह बात करते हैं अन्य <coughs> स्थानों में जहाँ कई तीर्थ स्थल है वहां पर ऋषि मुनि बात करते हैं तो ये सब उनके कारण से गंगा जी की महिमा बढ़ती है उनकी पवित्रता बढ़ती शुद्धता बढ़ती है। ये सब गंगा जी की महिमा इस प्रकार उन्होंने सुनाई दादू ने सब कथा सुनाई जय प्रकार सुरसरी नहीं आई तब प्रभु ऋषि समेत नहाए तब भगवान उसके बाद में स्नान किया पौराणिक रूप से गंगा जी की कथा में भगीरथ का भी जोड़ना पड़ता है कि गंगा जी जो है भगीरथ हो गए राजा वो गंगा जी को लाए क्यों लाए क्योंकि उनके जो है वो पूर्वज लोग जो है वो वहां गंगा सागर के पास जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है उसके कथा जुड़ी हुई है वे सब जो है वो गंगा जी को उनके जो है उनका उद्धार करने के लिए जो शाप हो गया उनको और मरे हुए सबके सप्तम के पुत्र पौध तो उनके लिए वो भगीरथ ने कहा कि उनका उद्धार करने के लिए नरक से उनका उद्धार करें स्वर्ग स्वर्ग्यायाम उनके पूर्वज तो उसके लिए फिर भगीरथ ने तपस्या की और हिमालय पर्वत से गंगा जी को लाए गंगा जी जब भगवान के चरणों से निकली और आई शंकर जी की जटाओं पर तो जटाओं में ही थी वहां से जटाओं से आगे नहीं बही तो फिर भगीरथ ने शंकर जी की तपस्या की हिमालय पर्वत पर शंकर जी प्रसन्न हुए तब गंगा जी वहां से जिताओं से निकली फिर जहां जहां भगीरथ का चला उसी उसी तरफ से फिर हो गंगाजी उनके पीछे पीछे बैठी हुई है वहां तक भगीरथ उनको ले गए उनको इसीलिए भगीरथ के नाम से फिर उन्होंने बहुत तपस्या की बहुत परिश्रम किया इसलिए भगीरथ से एक विशेषण बन गया भागीरथ प्रयास भगीरथ से विशेषण बन गया भागीरथ उनका नाम भागीरथ नहीं है उनका नाम है भगीरथ और बाद में उनका भागीरथ का शब्द जो हो हो गया, गया भागीरथ। जब भागीरथ प्रयास करे कोई व्यक्ति तो मैंने बहुत प्रयास किया बहुत तपस्या की तो ये भागीरथ प्रयास करके तब दिया तो तब गई तब प्रभु समेत तो नहाये उसके बाद भगवान ने उनके साथ वहां पर ऋषियों के साथ में उनके लक्ष्मण जी के साथ में सबने मिलकर के गंगा जी स्नान किया और स्नान करने के बाद या तीर्थ स्थल में जाने के बाद दान देने का भी विधान है बाद में गंगा तो तट पर वो दान दिया गया। को दान गया। और विप्र लोग यहाँ थे उनको फिर भगवान राम के पास जो था मणि आभूषण इत्या सबको बांटे गए हरष चले मुनि बृंद सहाया बेग विदेह नगर नियर आया अब इसके बाद से भगवान राम लक्ष्मण जी आगे चले उनके साथ में विश्वामित्री जी चली रहे हैं आगे आगे और विप्र लोग भी चल रहे हैं ये सब आगे बढ़े बस अब उसके बाद फिर आ गया वो विदेह नगर आ गया बेग विदेह नगर नियर आया नया मैंने निकट आ गया जब निकट आ गया नगर तो अब नगर दिखाई देने लगा निकट आ गया कि मैंने अब सब नगर बाहर से कैसा नगर है तो भीतर कैसा है वो सब नगर भी देखने में आने लगा पूरे रम्यता राम जब देखी नगर आ गया तो की नगर की सुंदरता दिखाई दी रम्यता सुंदरता नगर रम्यता ऐसी सुंदरता है जहां पर रहने को मन करे मैंने उस नगर को देख करके ऐसा लगा कि ये तो रहने लायक नगर है ऐसा रहने लायक नगर है मैंने रम्य है तो कहते हैं पूरा रम्यता राम जब देखी भगवान तो राम ने जब नगर की रम्यता देखी सुंदरता हर से विषय की तो वो बहुत पसंद हुए लक्ष्मण भी बहुत पसंद हुए इस नगर को देखकर बहुत अच्छा लगा अब यहां से वर्णन जो है वो जनकपुरी का वर्णन यहाँ आता है तीन राम क्षेत्र मानस में तीन नगरों का वर्णन है अयोध्या का तो है, है। और फिर यहाँ जनकपुरी का वर्णन आता है और लंका कांड में जब पहुंचते हैं तो वहाँ लंका का वहाँ उसके नगरी का उसका जो है वर्णन आता है तीनों नगरों की अपनी अपनी विशेषता है ये तीन प्रकार के नगर मान नगर जितने होते हैं वो मानो तीन प्रकार के होते तो हैं इसलिए अलग अलग तीनों का वर्णन किया और वर्णन करने में ध्यान से पढ़ेंगे सब तीनों नगरी जैसे नहीं है सुंदर सब है अपने अपने ढंग के सुंदर है लेकिन सुंदरता का अपना अपना मापदंड अलग अलग इनका सकता है <coughs> तो यहां पर जनकपुरी की जो सुंदरता है वो किस प्रकार की कि उस नगर की महिमा कैसी है ये बताते हैं इनसे शास्त्र ये भी कहते हैं कि नगर एक्चुअली होना कैसा चाहिए लंका जैसा नगर नहीं होना चाहिए लंका बहुत सुंदर नगर है लेकिन लंका जैसे सुंदर नगर की आवश्यकता नहीं है नगर होना चाहिए अयोध्या जैसा नगर होना चाहिए जनकपुरी जैसा ये प्रकार का बना तो कहते हैं कि बापी कुप सरनाना सर वहां पर क्या वर्णन किया कि देखो वहां बापी माने फिर जल का कुप की व्यवस्था बहुत है अब नगर इतना बड़ा जनकपुरी तो पानी की कमी नहीं पानी के लिए कुएं भी हैं तालाब भी हैं बापी के माने है बावली भी है जिनमें पानी सीढ़ियां लगी हुई कुएं में होती बड़े बड़े कुएं सीढ़ियों से उतर करके बिना रस्सी के कोई से उतर जाने से तो पानी ले आ सकता है इस प्रकार के जो है ये है बाकी कूप और सरित्र सर नदियां भी नदी भी बह रही है सरोवर भी है। मैंने सब प्रकार से पानी की जितने भी साधन है सब वहाँ पर नगर में उपलब्ध है सबसे पहले नगर की आवश्यकता जल की है उसकी रोते और सलिल सुधाश मणिष पाना और कहते तो उनमें सब्जे का पानी भी जो है बहुत सुधासन के मान मीठा पानी सब खारे पानी वाला नगर नहीं ऐसा नहीं कि वहाँ खारा पानी हो पानी सब मीठा सुधासन बहुत स्वादिष्ट जल और वो भी उसमें जिन जैसे तालाब हैं, तो उनमे तालाबों में चारों तरफ सीढ़िया बनी हुई है और सीढ़िया भी खूब अच्छी सुंदर सीढ़िया बनी हुई है अच्छे अच्छे सफाईदार व्यवस्था के साथ साथ बने हुए मणिश हो पाना मणि लगी है उसमें और गुंजत मंज मत भंगा और कूजत कल बहुन बिहंगा और फिर वहाँ सब बगीचे हैं बाग बगीचे बहुत तो से उनको कहते हैं कि वहां पर गुंजत मंजू मदरस गंगा भ्रंग माने ये भ्रंग जो है वहां पर गुंजार करते हैं तो भ्रमर तो वहीं होंगे जहाँ पर की फूल हो बगीचा हो हरियाली हो वहा होंगे कहीं जहाँ उजाड़खंड जहाँ कहीं होगा वहाँ था भ्रमर होंगे तो भ्रमर है ऐसे सूचित हुआ की वहाँ बगीचे बहुत वह सुंदर बाग बगीचे फूल फल बहुत है पूजत कल बहुवरण भी हंगा और पक्षी भी बहुत से तरह तरह के पक्षी वूजते रहते हैं तो जहाँ इस प्रकार से हरे भरे व पक्षी भी, भी बास करते हैं <kaan> तो वो भी सब वहाँ पर है वरण वरण बिग बन जाता और वहाँ पर जो है वो बन जात के माने कमल हां। तो वरण वरण विघ बन जाता तरह तरह के कमल खिले हुए और त्रिविध समीर सदा सुखदाता त्रिविद समीर तीन प्रकार की वायु सुख देने वाली सदा बहती रहती है शीतल मंद सुगंध ये तीन गुण है ऐसी युक्त वायु जो है वहाँ बराबर चलती रहती है तो इन इससे ये मालूम के बगीचे है सरोवर है उनमें कमल हैं, कमलों में भृंग पक्षी हैं, तो ये भी सब नगर में हो तब तो नगर की शोभा है नगर का मानने ये नहीं कि वहाँ पर पेड़ देखने को मिले सब जगह मकानी मकान मकानी मकान मकान, मकान, मकान, मकान, मकान हो तब तो नगर की सुंदरता नहीं है नगर की सुंदरता के माने उसके बीच में वृक्ष भी हो पार्क भी हो फिर उनमें पक्षी भी हो फिर उसमें खंग भी हो ये सब उसमें जल की व्यवस्था सब हो ऐसा सुंदर नगर कैसे है वो सब यहाँ था सुमन बाटिका बाघ बन अब ये सब बता दिया कि देखो ये सब पक्षी इत्यादि है इसके माने वहाँ बगीचे भी है सुमन बाटिका बाग बन, देखो तीन तरह की चीजें बताई सुमन वाटिका माने फूलों के बगीचे हैं बाटिका कहलाते हैं वो बाग बाघ के माने जैसे आम के बाग नीम का बाग इस प्रकार के जो बाग हैं फलों के जो बाग हैं वो बाग कहलाते हैं जहाँ फूल फल फूल लगा दिए गए वो बाटिका कहलाती है तो फूलों वाली बाटिकाएं भी हैं और पेड़ों के बाग भी हैं और फिर नगर के आसपास वन भी है वन की भी जरूरत है वन के माने जहां पर नाना प्रकार के वृक्ष अपने आप उठते हैं उस प्रकार के बाग तो लगाए हुए बन और वैसे बन जो है वो अपने आप से स्वाभाविक रूप से है तो नियम इस प्रकार का है कि नगर के चारों तरफ बन होना चाहिए बन के फिर और आगे बढ़े तो नगर के बिल्कुल निकट बाउंड्री पर चारों तरफ बगीचे होने चाहिए बाग बाग मैंने जिनमें की फलों थल, के बगीचे बात होने चाहिए और फिर जब नगर के भीतर प्रवेश करने लगे तो फिर वहां से मन होनी चाहिए ये क्रम इस प्रकार से नगर की व्यवस्था है और सबकी तीन सब इन सबकी उपयोगिता है नगर के वासियों के लिए मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहने के लिए इन सब की आवश्यकता है तो ये सब सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास विहंग निवास वन बक्सियों के रहने के लिए ये सब बन और ये बगीचे वगैरह सब बाघ बगीचे सब है फूलत फलत सुपल लवित वे सब फूल फूलते हैं फलते हैं पत्ते निकलते हैं सोहतपुर पास, नगर के आसपास ही हो रहे हैं। नगर के आसपास की बात बता दी नगर के आसपास इस प्रकार से बाघ भी और बाग भी। और उसके बाद उसके जब नगर के पास पहुंचने लगे तो वाटिकाएं हो गई नगर के भीतर भी बाटिकाएं जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्था और ये पक्षी भी है भ्रंग भी है पुष्प है सुगंधित स्थान साफ सुथरा सब नगर इस प्रकार अब आगे देखिए नगर के साथ बनाई न बनई नरन तगर निकाय जाए मन कहीं लो भाई जाए मन कहीं लो भाई चार बजार भी क्षेत्र सुहाये संगत रह सुगंध सिंचाई संगत रह सुगंध सिंचाई मंगल मय मंदिर सबकेरे मंगल मय मंदिर सबकेरे चित्रित जनरतिनाथ चिते जनरतिनाथ चिते नर नारिश भगसुच संता नर नारिश भगसुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता अतिपजह जनक निवासो अतिपजनक निवासो कहीं गिति कही बिबुद मिलासुद कहीसु उत चकित चित कोट चकित चित कोट विलोकी सकल गुण शोभा जनोकी सकल गुण शोभा जन डबल धाम मणिपुर पट सुघटित नाना भाती डबल धाम मणिपुर पट सुघटित नाना भातीवास सुंदर सदन शोभा सुंदर जो नाम चंद्र पवन गर निकायी अभी तो मानो ये बाहर का वर्णन था बाग बगीचों का सरोवरों का नदियों का अब उसके बाद नगर में प्रवेश करो तो देखो नगर भी बहुत सुंदर है नगर की सुंदरता कैसी बने नगर नद नगर निकाय निकाय अच्छा ही सुंदरता नगर की जगह बन नहीं करते बनती जहाँ जाए भाई जहाँ पहुंचे और जहाँ देखें वही मन लुप्त हो जाए देखते ही बने बहुत सुंदर सुंदर सबका सब स्थान नगर बने चारो बाजार विचित्र है वारी अब सब सुंदर बताना तो कहते हैं चारों बाजार बाजार भी बहुत सुंदर है विचित्र अवारी अवारी अट्टाधिकाए बहुत सुंदर सुंदर अट्टाधिकाएं बहुत ऊंचे ऊंचे मकान सब बने हुए <coughs> और मनी में विधि स्वकर ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाई हैं और है। सब मणिया जड़ी हुई सक्ष नगरी दिखाई देती है इस प्रकार के सुंदर भवन दिखाई देते हैं। <coughs> चारो बाजार इस प्रकार के बाजार उस बाजार में क्या है की धनिक बने के बार धन समाना उस बाजार में बहुत धनी लोग हैं व्यापारी लोग, तो है। लोग हैं वो बनी हैं माने व्यापारी लोगों के पास कुछ धन है धनी है बड़े धन समान धन समान फुलेर के समान खुब खुश धन सबके पास है और उनका कुछ बाजार में उनके सब कुछ दुकाने की बैठे सकल वस्तु लहनाना अब वो बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बेचने के लिए अपना अपना सामान लिए बाजार में बैठे <coughs> तो अब ये बाजार का बड़े बाजार भी खूब अच्छा बाजार है घनी लोग अब गरीबों का बाजार हो तो फिर वहाँ पर बाजार तो में सामान नहीं मिले मिले तो सभी सामान मिले खराब सामान मिले अभी बढ़िया बाजार घनी लोग अच्छा अच्छा सामान बहुत लेकर सुंदर लेकर के बैठे हुए हैं उनका अच्छा बाजार है सुंदर है गली चौहत तो मान चौराहे बहुत सुंदर है गली सुहाई गलिया जो हैं सड़कें जो हैं वहाँ की वो भी सब बहुत सुंदर हैं सुंदरता संत है सुगंध सिंचाई सड़कों की सुंदरता ये है कि वो तो साफ सुथरे हैं गंदगी कोई है नहीं और हमेशा ही सुगंध से सिंची रहती है मैंने उनके ऊपर सुगंधित कबात छुड़के जाते सड़क पे निकले सब जी को सुगंध दुर्गंध के स्थान पर पहले पहले सड़कों के ऊपर पानी छिपने की व्यवस्था हो सकता है बहुत लोगों ने न देखी होगी दिल्ली में पहले सड़कों पर सर्दियां में ठंडी पारी छिड़की जाती थी अरे और जगह भी छिड़की जाती थी बहुत जगह सड़क गाड़ी चलती थी हाँ दो बता दें आजकल तो देखी गाड़ी एक गाड़ी चलती थी दो गाड़िया होती थी और उसकी भी होती थी गाड़िया भी होती थी जिनमें भी पानी भर करके और पीछे लगा रहता था तो पूरी रोटी सड़क जितनी चौड़ी है उसका छड़की भी एक बार ऊपर तो पानी से, से। जो है धुल गई हो गई घूल ये सब व्यवस्था है इस प्रकार की अब जो है तक लगना मुश्किल चूल्हा तक उठना मुश्किल है गंदगी पड़ी रहे ऐसे करके दशा होती जाती बिगड़ती है, करती है। <coughs> जैसे चाहिए धीरे धीरे करके सुधार को आज वो बजाय बिगाड़ तभीत रहें सुगंध जैसे पानी से सोचा जाता है उस समय उसमें अगर कोई चीज इस प्रकार का कोई केमिकल पानी में डाल दिया जाए तो सुगंधित कोई हो तो फिर वो सबका सब सुगंध भी आने में जरूरत तो डिटर्जेंट जैसा कोई चीज ऐसी हो तो कि गंदगी को नाश करने के लिए तो सोसाइटी तो तो तो तो तो कुछ दे हो तो वो भी शुभ मिला दिया जाए तो वो सबको सब कीड़े मकोड़े नालियों वालियों को सब साथ में शुद्धता है अब जितनी सब शुद्धता सब सफाई रहे उतना ही व्यक्ति स्वस्थ रहे नहीं तो जिंदगी होगी तो वो सब जन समाज वगैरह सब जा तो तो नहीं रहे हैं और सब बीमारियाँ लग रहे तो ये सब नगर की सुंदरता का संत रहें सुगंध सिंचाई मंगल मंदिर सब मंदिर से भी माने भवन है मंदिर माने केवल देवताओं के मंदिर में मंगलमय मंदिर सबकेरे सबके भवन जो है बहुत ही मांगलिक है उनके मंगलमय के माने उनके ऊपर वाले लगे हुए हैं भजाये लगी हुई हैं, कलश रखे हुए हैं इसलिए ये सब सबके मकान में वो मंगलमय मकान दिखाए और चित्र में जनरतनाथ चटे और सबने इसे खुद संभाल करके उनको सबको बनाया है सबने पेंटिंग है हले है नीले लाल पीले मकान कहीं सब्जी सरंग सड़े है दूसरे सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कामदेव में स्वयं अपने से बनाया अपर नरनारूच समता अब स्त्री पुरुष नगर को रहने वाले कैसे है उनकी भी बात कहते हैं नगर में रहने वाले नरनार स्त्री पुरुष जितने हैं सुभग सूच समता वो सब भाग्यशाली सुंदर स्वभाव सत्ता पवित्र विचारों वाले संत स्वभाव के सभी कहीं आपस में लड़ना झगड़ना मारकूट चोरी डाकू ये सब बात इसमें जरूर है बुराचार भ्रष्टाचार नगर धर्म कई सभी लोग सत्यु नगर में बात करें धर्मशील सत्य सब धन शही धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं ज्ञानी गुण मंत्रता गुणों के निधान सब और ज्ञानमान है सब ऐसे नगर भर के सुंदर और अति अनूप जहाँ जनक निवास तो हो गया अब चलो महाराज जनक जी जहाँ रहते हैं उस नगर पर भवन देखो तो जहाँ जनक निवास है वो तो बहुत ही सुंदर है नगर भर सब सुंदर है और महाराज जब राजा है तो उनके नगर की उनके भवन की कुछ विशेषता होनी चाहिए तो उनका भवन भी बड़ा भवन राजाओं का राजभवन है राजमहल है उसकी सुंदरता और भी अधिक है और दिखाई विविध और जगह देवता दिखाई दे और उनको लगे स्वर्ग क्या है तो सुंदर स्थान कोट बिलो की कोट माना दुर्ग माना किला है चारों तरफ राजाओं के जैसे किले होते, होते थे उसके चारों तरफ करकोटे होते थे नगर परकोटे और वो भी बहुत सुंदर बने चकित होट चकित चितो की सकल भूमि शोभा वो कोट जो चारों तरफ ऐसी दीवाल है वो दीवार मानो खड़ी है कि नगर की सुंदरता सब नगर के भीतर ही भरी रहे और निकल के बाहर बह न जाए इसलिए मानो दीवाल खड़ी कर रखती है वो दुर्ग इसलिए नहीं की कोई आकर के आक्रमण करेगा और उससे रक्षा होगी सब तो आने वाले ही नहीं तो डरते कौन प्रवेश करेगा आएगा नहीं लेकिन मनो वो दुर्ग की बनी है कि नगर की सुंदरता नगर में ही बनी रहे उससे बाहर नहीं आने पा धवल कविता की बात है थोड़ा भाई जब कथा चले तो कुछ काव्य भी तो होना चाहिए ये काव्य की बात है कि सुन्दरता को रोके रखने के लिए मानों दीवाल करी तो धवल धाम मणिपुर माना तो भाती धवल खामे तो सफेदन है मणिपुर और उसमें बनावट भी उनकी बहुत अच्छी मकानों की बनावट बहुत अच्छी और उनके सब सफाई सब उनकी बनाई सब बहुत अच्छी इस प्रकार के सबके सब कुमन बने हुए हैं नगर में सी एन मास सुंदर सबन शोभा और कहते ऐसा भ्रमण सीता जी का भ्रमण बड़ा ही सुंदर है शोभा सदन वो सुंदरता का सदन सुंदर सदन शोभा जाए उसकी सुंदरता क्या भ्रमण किया है वहां पर सभी बात करते हैं सब एक से एक अच्छे है ये सीता जी के भ्रमण की, की सुंदरता का भ्रम तो धवल धाम है मणिपुर सीताजी का भ्रवन जो धवल धाम संदर्भ में बहुत सुंदर बनावट उसकी सजावट उसने सिपाही का दास नगर की थोड़ी सुंदरता और हिडी प्यास सुरभ द्वार सब कुलश कपाटा सुबद्वार सब भाटा भाटा विशाल विशाल कुल सपाटा भूपीर नाव घाटा सब कालाकुल से नह तेरे सूर्य बहुत कृप गह सरुष सदन के और बाहिर सर सरित संगीता उतरे जहाँ कहाँ विपुल विपुल महिता एक अनुराई अनु कमराई सब सुपाश सब भात सुहायी सब भाती सुहाई कौशिक करो मोर मनुमाना कौशिक करोर मनमाना यहाँ रघुवीर सुजाना रवीर रघुवीर सुजाना भलेनाथ कही कृपा निकेता निकेता करे ता मुनि बृंद समेता बरेता मुनि बृंद समेता विश्वामित्र महा मुनि आये विश्वामित्र महा मुनि आये समाचार मिथिला पति पाए समाचार मिथिला पति पाये संग सचिव शु सु भट्ट भूसुर गुरुद्याट भू सुर गुरुद्याति चले मित्र मुन आये कही मुद यही यही की की की मान भाती अब सुबह के द्वार सब पुलिस कपाटा अभी कहते हैं कि तो सब दरवाजे जो है बहुत सुंदर अब दरवाजों के पास मकान तक तो पहुँचे महाराज जनक जी का जो राजभवन है उस तो राजभवन और राजभवन का द्वार तो द्वार दरवाजे तो लगे हुए है धूप भीड़ नट मागट भाटा और महाराज जनक के द्वार पर भीड़ लगी है जिनकी नट मागठ और भाटो मैंने इनकी जो है वो महाराज जन की जय बोलने वाले उनकी महिमा जाने वाले पर तो ये सब लोग बनी विशाल बाजूगाजशाला विशाल बनी मैंने बहुत बड़ी बड़ी बोली हो बाजशाला गजशाला है घोषाल जहाँ हाथी बने वो गजशाला हाथियों के लिए बहुत से हाथी है बहुत से घोड़े हैं उनके तो लिए बड़े बडे घोषाले हैं, बड़े बड़े हाथियों के रोने के बाद में के लिए बहुत बड़े बड़े स्थान हैं, ये सब हाय संकुल सब काला है घोड़े जय, गय... गाय रथ संकुल सब काला ये सब गज है जय हाथी घोड़े रथ ये सब के सब शब्द हैं, सब तैयार रहते हैं हर समय मनी सब सवार घोड़े भी सवारी है हाथी भी सवार है रथ भी सवार सवार जगह उपलब्ध है, <coughs> सब काला, सब काला है में हैं तो सूर्य सचिव सैनिक तेरे फिर <coughs> मंत्री हैं, सेनापति हैं, ये भी सेनापति भी बहुत है उनके भी मकान है मंत्रियों के भी मकान है फिर <coughs> तो ये मंत्री रोज सब राज दरबार लगता है महाराज दरबार मंत्री सेनापति सभी से एक और ये सबके सब सुर सब सूर है सूर्य मने सब सब राजा भी प्राचीन काल में युद्ध होता था राजा भी युद्ध करता था वो भी वीर होता था मंत्री लोग भी युद्ध करते ऐसा नहीं कि राजा लोग मंत्री लोग अपने बैठे रहें सेनापति को भेज दिया था, युद्ध कर ऐसे नहीं ये सब युद्ध करने में राजा भी युद्ध करता था मंत्री भी युद्ध करते थे ये सब छत्री होते थे और सब शस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल होते थे और फिर सेनापति सेनापतियों का भी संचालन करने वाले राजा मंत्री तो इस थे, इसमें सबके संदेह तो न तो जो सभी सदन सब तेरे कहते ते ते महाराज जनक जी का भवन राजभवन है ऐसे ही सबके मंत्रियों के भी और सेनापतियों के भी भवन उसी प्रकार के बहुत सुंदर बने आइए हो सकता है की महाराज जनक का भवन जरा बड़ा हो और मंत्रियों छोटे हो सेनापतियों के थोड़े लेकिन है वैसे भी उसी प्रकार के वही सब कमरे उसी प्रकार की सुविधाएं जैसे न्यांगन जैसे रहने के लिए सब स्थान सबके उसी प्रकार से भोजनाल इत्यादि की व्यवस्था और उनकी सबकी बनावट भी उसी प्रकार से सुंदर सबके सब साफ सुथरे सबके मकान लड़के बहुत सुंदर ये सब कुछ इस प्रकार के सूर्य सचिव बहुत ग्रह सरे सदन सबके रे सबके सदन जो है राजा के तरह से महाराज अपर और पूर्व सरसविता सर ये तो नगर की शोभा बस अब ये सब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी और ये सब लोग नगर के बाहर ही तो पर से मिलता उतरे पूर्व समी का उपलब्धा तो वहाँ पर सब राजा लोग आये हुए थे क्यूँकी वो धनुष होने जा रही थी धनुषशाला का भी यहाँ वर्णन नहीं किया महाराज जनक के भवन के पास अभी तो नगर के पास तो मैदान में <laughs> ये, ये जो शाला जहां धन से अब थी वो स्थान भी सजाया गया तो उसका वर्णन आगे आएगा लेकिन सब उसके लिए राजा लोग बहुत देश-देश नगर के बाहर के समीपा नदी के किनारे तालाब के किनारे इन लोगों ने आकर के अपने अपने वो लगा दिए थे चंदूकनाथ और अपने अपने, अपने आकर के पास सजाए थे, थे उतरे जहा तहा बहुत से राजा लोग यहाँ तो इसी तरह से तो जब वो देखा तो देख अनूप एक अमेर आई तो वहां देखा एक आम का बगीचा देखा नगर के बाहर ही और तो देखा बहुत अच्छा बगीचा बहुत सुंदर साफ सुंदर है बहुत अच्छे गांव दक्षिण भेज के तो सब सुपास, सब, सब सुपासपास वहाँ पर सब सुविधाएं देख कर के विश्वामित्री जी ने कहा भगवान नाम से कौशिक कहे मोर मन माना कौशिक माने विश्वामित्री जी कहा की हमारा जो अखबार हमको तो समझ में आता है कि अब आगे गए यहाँ पर तो ठहरना चाहिए तो फैरने के लिए यही बगीचा बगीचा बहुत अच्छा है यहाँ रही रघुवीर सुना भगवान नाम से कहा कि आप तो बहुत सुझान है आप तो जानते है की ठीक है यहाँ रहने के लिए तो यही हम तो चाहते है भगवान राम बोले भले ही नाथ कहींता भगवान राम ने कहा बिल्कुल ठीक कहते है जो बहुत अच्छा स्थान है हम लोग यही कहते है बस वही व्यवस्था करने की हो गयी उतरे कहा मुनि ब्रंद उतरे मन ठहर गए उतरेग मन सामान जो बागे थे वो सब करके अपना आपना भय रखा गया <coughs> और वही पर <coughs> मुनि बृंद समेता मैंने उनके साथ मुनिब्रंद भी कहे विश्वामित्र हैं और आश्रम के और बहुत से मुनि हैं वो भी हैं भगवान राम है, है लक्ष्मण तो जी कितने के विश्वना की तो ठाकुर थे जनक जी भी जानते सुनते और विश्वामित्र जी जाने की जब सूचना मिली तो महाराज जनक का ये कर्तव्य हो गया की मुनि आए हैं ऐसे महामनि तो उनका स्वागत करना चाहिए तो स्वागत के लिए फिर वो तैयारी करने लगे समाचार, समाचार मिली विश्वास मित्र जी आ गए हैं नगर के बाहर ठहरे हुए तो उन्होंने क्या किया तो उनसे मिलने के लिए उनका स्वागत करने के लिए जनक जी कैसे जाते हैं कि संघ सचेव स्वच्छ घूर भट्ट भूसुर बर गुरु अपने साथ इतने लोगों को दिया उनकी गिनती गिनाई संघ सचिव मंत्रियों को दिया वो उनको तो विशेषण हो गया पवित्र शुद्ध मंत्री सब लोग हैं और भूरी भट्ट और बहुत से वीर लोगों को लिया मैंने सेनापति इत्यादि है उनको भी साथ में लिया और भूसर के माने दिपरों को लिया ब्राह्मणों को भी साथ में लिया और बड़ गुरु और उसके साथ में अपने गुरु जो है सतानंद के गुरु हैं उनको भी अपने साथ लिया और ज्ञात के मैंने परिवार के अन्य उनके भाई जनक जी के हैं ज उनको भी अपने साथ लिया और भी और उनके होंगे परिवार के लोग उनको भी लिया ज्ञात के माने परिवार के लोग तो इन सब कुछ इतने लोगों को लेकर के जनक जी उनका स्वागत करने के लिए वहां गए चले मिलन मुनिनायक नहीं मुनिनायक विश्वामित्री ऐसी मिलने के लिए जाते हैं। मुझे तो राव यही भात इस प्रकार से बड़े प्रसन्न होकर के अब जनक जी प्रसन्न क्यों है तो जानते हैं विश्वामित्री जी जैसे लोग आ गए है तो अब यहाँ पर सारी व्यवस्था बहुत